प्रश्नातर से प्रथम प्रश्न आगे दूसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न के साथ का प्रथम प्रश्न के साथ संबंध पहले को भगवान भाष्य कार्य करते हैं प्राणोत्ता प्रजापति प्राणी अत्ता हि प्रजापति तस्य तजापतिव अतृत्व अस्म शरीर अवधारित कैसे प्रजापति और कैसे अत्ता है शरीर में उसका निश्चय करना है प्रश्न आरंभ करते थी थी थी थी थी थी थी थी। आगे द्वितीय प्रश्न आरंभ करते हैं विश्वस्य आगे कहेंगे ये एकादश मंत्र में आएगा द्वितीय प्रश्नों का अत्ता विश्वस्य से सर्वस्वता सतपती सबका पालन करने वाला सतांपति सतपथी अथवा साधु इति अतृत्व आगे वक्ष कहेंगे ये सुनिस्थपतिरभ्य अरा प्राणे सर्वं प्रतिष्ठित ये पंचम मंत्रेगा यहाँ से लेकर केष्ट में अराव रथ नो प्राण में सब प्रतिष्ठित है प्रजापति गर्भे तमेव प्रतिजाय से <स्थ थाग्ण> द्वितीय प्रश्न के सप्तम सत्तमंत्र में आएगा प्राण की स्तुति करते प्रजापति इत्यादि प्रजापतिर वक्ष आगे प्रजापतित्व तो का न तो अत्रित्व और प्रजापतित्व तो आगे प्राण को प्राणको केंगे इदमुपल पूर्व गतिश्रवण विरत चीत विना वक्ष्यमा आत्मज्ञान सिद्धेश तदर्थ मंदा नाम फल विशेषार्थम च प्राण उपासनाथम प्रश्न जो आर गति श्रवण दक्षिणायण गति उत्तरायण गति श्रम करके जो विरक्त होता है विरक्त होने पर ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि विरक्त होने पर भी चित्तई काग्रह बिना ज्ञान नहीं होगा वैराग्य केवल वैराग्य होने के बाद चित्त काग्रह होना चाहिए विशेष करके आत्मा लगे तब ज्ञान होगा उसके बिना वक्षमान आत्मज्ञान आशित है ज्ञान नहीं होगा तदर्थम चित्त एकाग्र करने के लिए और मंदान फल विशेषार्थम जो मुमुश है विरक्त है उनको चित्त एकाग्रता के, के लिए आगे कहेंगे उपासना और जो मंद है फल चाहते है फल विशेषार्थम प्राण उपासना करेंगे तो प्राण आप प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति इसके लिए भी प्राण उपासनार्थम प्राण की उपासना के लिए दो प्रश्न आरंभ होते द्वितीय तृतीय तथा श्रेष्ठत्व अतृत्व प्रजापतित्व आदि गुण निर्धारणार्थम द्वितीय प्रश्न ये दोनों प्रश्न में से प्राण उपासना तो कहेंगे द्वितीय प्रश्न में प्राण श्रेष्ठ है वो अत्ता है वो प्रजापति है तो उसमें श्रेष्ठत्वम अतृत्व प्रजापतित्व ये सब गुण है ये गुण निश्चय करने से तदगुण विषय का प्राण की उपासना करनी है ये निश्चय करने के लिए द्वितीय प्रश्न पूर्वकं तदुत्पत्ति पूर्वक तदुपासनाधारृतीय प्रश्न भी इतने दर्शवे उत्पत्ति निर्धारण उत्पत्ति कैसे स्थिति पालन कैसे करना स निश्चय करके प्राण का उपासना विधान करने के लिए तृतीय प्रश्न समझना अतः भार्गव वैदर्भ प्रचनम विपलाद मनुनुष्य भार्गव भृगुत्र के वैधर्मी विधर्मी होने पूछा भगवान कतवा प्रजा विधारय कितने देव प्रजा को धारण करते तो प्रजा न टीका प्रजाशब्देन शरीर में प्रजा गृह्य प्रजाशब्द से शरीर न जीव तस्णधारक तारेतभा तो जीव तो प्राणधार जीव प्राणधारण प्राणधारण करने वाला जीव जीवती थी, थी जीव जीवती तो यह जीव तीस प्राण धारण करो तो प्राण धारक ही जीव यहाँ तो प्रश्न है प्राण का कितने देवता है प्रजा को धारण करते प्रजा का अर्थ जीव कहेंगे तो जीव को धारण करेंगे ऐसा नहीं वो तो जीव संयम धारण करना जीव को धारण करने वाले प्राण नहीं है इसलिए यहाँ प्रजा सबसे शरीर देव है इंद्रिय प्राणी इत्यादि दीर्थनाथ प्रकाश में तो कितने प्रजा है इस सर्वे रूप प्राण को धारण करते हैं ये अभिप्राय प्रकाशयं प्रकाश ये प्रकाशन करते अपने अपने कार्य महात्म्य प्रकाश करते हैं कह पुनरेशा वरिष्ठ सब प्राण में से श्रेष्ठ कौन है इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सब है उनमें श्रेष्ठ कौन है दास्यथ अंतरम प्रथम प्रश्न समाप्ति के बाद है किला एनम भार्गव वैदर्भ ही अच पृवा हे भगवान कतवा प्रजा प्रजा का अर्थ करते शरीर लक्षण शरीर रूप प्रजा को विधारये विशेष न धारये कितने धारण करते <coughs> कतरे इनमें से कौन बुद्धि कर्म बुद्धिंद्र कर्मेंद्रि विभक्तासो दवा है बुद्धिज्ञाने कर्मेंद्र उठते एक प्रकाशन स्वहात्म प्रख्यापन प्रकाशय कतरेत प्रकाशय प्रकाशन यहां तथा प्रकाशय अपने महात्म्य प्रख्यापन अपने महात्म्य प्रख्यापन अपने कार्य टीका में विभक्ता नामी वित्तीय निर्धारण बुद्धिन्द्र कर्मेंद्र विभक्ता नाम ज्ञान कर्मेंद्र से विभक्त है इनमें से कौन अपने प्रकाशन करते हैं है प्रकाशन प्रकाशन करते हैं स्व महात्म ख्यापन क्या है अवकाश दानाधिकम आकाश आदिना महत्म आकाश अवकाश देता है इस प्रकार वायु स्पर्श वायु प्राणच के लिए देता है, है। पखटन, जैसे जो तपाता है तर प्रख्यापन लोका प्रकटन तत् प्रकाशय तक कुरानी प्रकाशम प्रकाशय प्रकाश जैसे कहते पाकम पाक पचती पाकम पचती तुम उदनम पचती तंडुलम पचती तो ठीक है पाक पचती कह तो पाक पचती पाक कौती पचत धातुका क्रिया क्रियासम अर्थकर्णता है तो प्रकाशय प्रकाशम एक प्रकाशय प्रकाशन प्रकाशय अर्थकर्ण अवकाशदनाक्य सर्वोक प्रकटन यथा तथा कतरी कुर अवकाशदना कार्य भूते ही सभी ऋषि अपने अपने कार्य प्रख्यापन स्व्यम सर्वलोक प्रकटन सब लोग के लिए स्पष्ट हो तथा कतरे कौन करते ये प्रश्न जैसे बरिष्ठ इनमें से, से श्रेष्ठ कौन है वरिष्ठ प्रदान कार्य करण लक्षण नाम शरीर इंद्रिय ये भूत शुरू शरीर इंद्रिय रूप से स्थित है उनमें श्रेष्ठ कौन है <laughs> द्वितय प्रश्न पूछने पर तस्में तस्में वैदर् भागवकेले सीपलाधन का, का। आकाशोह वा ये सैदेव आकाश है वायु है अग्नि है आप है पृथ्वी पांच का नाम दिया पांच भूत ही त्रिय उपस्थित है मनस चक्षु मन च वही वा मन वाह कहन से कर्मेन्द्रियन इंद्रिय का ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय सब सब कर्म मन लेना ते एतद वो कहते अपने महात्म्य प्रकाश न करते प्रकाश अभिवदंती तो स्पष्ट रूप से कहते सब लोग जैसे ज्ञान हो कि हम ही एतद बाण है शरीर अवस्ट धारण करके विशेष न धारे हम हम इसको धारण करते हैं प्रत्येक एक एक अभिमान करते हैं कि सर्ज को हम ही धारण करते हैं नहीं तो जैसे गृह में स्तंभ खंब आदि है तो उसमें छात्र रहता है स्तंभ नहीं तो नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार इस सर्ज को हम धारण करते नहीं तो सर्ज शरीर शिथिल के इधर उधर हो जाएगा इसे प्रत्येक अभिमान करते है एवं पृष्ठवाद तस्मी सहोवाच तस्मी भार्ग भार्गवाय स्पीपलाधनिका आकाशो वा ये देव आकाश है वायु है अग्नि है जल है पृथ्वी इति पृथ्वीता पृथ्वी तेता पंचभूता पृथ्वीता पाठ देख पृथ्वी तेता पंचभूतानि इति शरीर के आरंभ के वग मन चक्षुस्त्रोत्र कर्मेंद्रिया बुद्धींद्रिया कर्मेद्रिया ज्ञाने ते कार्यलक्षण लख्षना, कर्णलक्षण कार्यात्मक का शरीरत्मक का, कर्ण्रिियात्मक का। ते देवा उनको देवस्वद आत्मन महात्म प्रकाश अभिवंती महात्म कथन करके कहते हैं स्पर्धमाना स्पर्धा करते परस्पर किसके लिए अहम श्रेष्ठताई मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ इस अभिप्राय से स्पर्धा करते कहते हैं टीका में आकाश हो वा एस दैव एस दैव वक्षण अभिवदनादि व्यवहार सिद्धार्थम चेतन तम संभावित देव इति विशेषणम आगे परस्पर में अभिवदन व्यवहार विवाद में धारण करता हूँ ये सब व्यवहार सिद्धि के लिए चेतन होगा तो व्यवहार कर सकता है चेतन तो संभाव तुम चेतन संभाव चेतन संभव है इसलिए देव आकाश के लिए देव का प्रकाश करने वाला देव है विशेषण विशेष में वहा इंद्रिया जब लेंगे वहां क्या लेना है ब्रह्म सूत्र में विचार आया अभिमानी व्यापस्तु विशेष भ्याम ये न्याय ये ब्रह्म सूत्र है अभिमानी व्याप भूतों के इंद्रिया के अभिमानी देवता का कथन करना कथन किया गया आकाशुद्ध इंद्रिय के द्वारा विशेष अनुगति व्याम विशेषण दिया है विशेषण दिया देवता अहम श्रेष विवाद महाना तो विवाद करते है देवता शब्द से विशेषण दिया है और अग्निर्भाग भूता मुखम प्राभिशत इत्यादि दे करके सर्वत्र देवताओं अनुगति है इंद्रिया में स्थित है देवता विशेष अनुगति के द्वारा हेतु से सर्वत्र इंद्रिय शब्द से अभिमानी देवता लेना सूत्र में कहा गया आकाश आदि अभिमानी देवता ग्रहण यह आकाश आदि अभिमानी देवता लेने के लिए देव कहा गया तत्व विशेषम वाय सर्वत्र संपत्ति जैसे आकाशवाह ऐसा देव यह देव शब्द आकाश के लिए कहा गया अभिमानी देवता ग्रहण करने के लिए In ग्रोत्रा ग्रोत्रा ग्रोत्रा ग्रोत्रा ग्रोत्रा तो वह देव भी विशेषण वायु अग्नि सब के साथ ही संबंध होगा सर्वत्र अभिमानी देवता रहना वाघ ग्रहणम कर्मेन्द्र उपलक्षणार्थम वाघ इंद्र ग्रहण से अन्य सब कर्मेंद्र भी ग्रहण करना उपलक्षण है वाघ इंद्र ग्रहण होगा अन्य इंद्र का ही ग्रहण होगा तद से तद इतर ग्राहक उपलक्षण चक्षुरादि ग्रहणम ज्ञानेन्द्र उपलक्षणार्थम चक्ष सब ज्ञानेन्द्र रहना ऐसा मानकर कहते हैं कार्य कार्यलक्षण क्या है शरीर आकार परिणत आकाशाद ये कार्य शरीर शरीर रूप से परिणत आकाशादी भूत भौतिक कर्णलक्षण इंद्रिया इंद्रि महात्म्यम स्व आत्मनों महात्म्य प्रकाश विवज महात्म्य क्या है अपना आकाशादीना अवकाशदनाद शरीरधारण एकमक ये कार्य अपना आकाश आदि अवकाश धारण करते है वायु वायु देता है तेज गर्म रखता है शरीर में सर्वधारण एक दशात्मक प्रकाशम स्व कार्य को प्रकाशन प्रकाश कर, करके कथन करके प्रकाश करते कहते सर्वलोक प्रकटम यथा तथा कृतवा सब लोग को जैसे ज्ञान हो ऐसे करके अभिवदंति कहते अभिवदंती का तो अभी तो अभी तक सर्वतः कृष्ण शर धारण प्रत्येक व्यवस्था कहते सब संपूर्ण शरधारण मैं करता हूँ प्रत्येक एक, एक कहते व्यय <coughs> में तनम कार्यकर्ण संघातम अवश्टव्य प्रादमिव भाष्य में हम ये शर को धारण करते कार्यक्रण संघात को अवश्टव्य हो जैसे प्राद को स्तंभादिवस रक्त आश्रय करके अविशी थली ये शिथिल हो जाएगा टूट जाएगा शिथिली विशेषण शिथिल हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा अभी शिथिली कर शिथल नहीं हो ऐसा करके विधायम धार में एकदम स्पष्ट धारण करते उनका सबका प्रत्येक का अभिप्राय मैं एक ही के सब अभिप्राय सब मिल करके व्यय कहेंगे तो कोई आपत्ति तो नहीं प्रत्येक अपने ले करते व्यय हम ही मैं ही धारण करता हूँ एक एक ही सबका अभिप्राय बान में कहा शरीर को बोर अभेदाथ विकु से बनता है वह और वह का अभेद प्रयोग होता है नक्तव्य मानव मानवितु उभय दर्शन टिक न और न मानव और मानव न नयोग होता है वान वान ऐसा भी होगा बवैरभेद वाती गतिनो गंधन गंधम थे कुत्तंधम बहती दुर्गंध को ग्रहण करता है ईश्वर्ज में दुर्गंध कुत्त बहती वेद मन से बाणमचे बीभता है अच्छा गतिगंधन ग्यर्थकणे तो ग्छति गनाशति नष्ट मतलब जाता है देशा देशांतर्गत छिवा जाता है अथवा तो एक देश से अन्य देश को जाता है शरीर इसे बाणम बाणम एवं वाण होना चाहिए बाण भी होता है ये कार्यक्रम संघात शरीर ही वाण है कार्यक्रम संघात इसको हम धारण करते हैं ऐसा प्रत्येक अभिमान है तान वरिष्ठ प्राण हुआ चान देवान सब कार्यक्रम देव अभिमानी देवता भूत काभिमानी देवता इंद्रियभिमानी का देवता उनको वरिष्ठ श्रेष्ठ प्राणी ने कहा मा मोहम आसा मोह को प्राप्त नहीं करो अहम एवं पंचधात्म प्रतिभाज्य बाहनम अभी विदारायामी इस मोह को प्राप्त करके अभिमान नहीं करो अहमे मैं ही केवल अहमे मे कवल युद्ध धारण करता है एक सै क्रिया विशेषण आत्मान पंचधा था अपने को पांच प्रकार विवाह करके प्राण पान समान अपने को पांच प्रकार विवाह करके इसी शरीर को अवस्ट आश्रय करके विशेषण धारे में धारण करता हूँ इसे तुम व्यर्थ मुह को प्राप्त नहीं करो अभिमान नहीं करो इति ये प्राणनिका नि इति उवाच यहाँ तक प्राण प्राण नि अश्रद्धान सब लोग ये कहते ये धारण होता है किसकी श्रद्धा नहीं हुई, से मुका आकार वरिष्ठ मुख्य प्राणवाच उसे अभिमानवत द्वितीय भूषण अभिमान वाले को देवताओं को सब अभिमान देवों को वरिष्ठ प्राण मुख्य प्राण का मा एव मोहम आपद्यत मतलब इसे नोद्यत प्राप्त नहीं करो अभी अभिम कर अभी करके नहीं करो क्योंकि यस्माहमे बाण अवश्य धाराया मैं ही शरीर को धारण करता कैसे धारण करता हूँ पंचधा अच्छा आत्म पर विभज्य अपने को पांच प्रकार विवाह करके प्राणादि वृत्ति भेद स्वस्थ कृत्ता अपना ही प्राण समान व्यापार भेद करके मे ही धारण करता हूँ विधारायामी तो उतवती कैसे प्राणन का प्राणिका तस्द धारा श्रद्धा नहीं की विश्वास नहीं किया बहु विश्वास नहीं ये ये है ये कैसे हो सके कथम कैसे हो है ये धारण करता है ठीका कथमेत एक अहमे इत्यादि उक्त जो हमें भी धारे में प्राणी ने कहा ये कैसे हो सकता है क्योंकि सब लोग मानते कि मैं धारण करता हूँ एवं यथातम कथम ये यथार्थ कैसे होगा ये धारण करता है कैसे ऐसे करके सबकी अश्रद्धा हुई so, स्व अभिमान उत्क्रमत तस्म उत्क्राम सर्व उत्क्रम एवं उत्क्रम स्व <coughs> so, अभिमान मुख्य प्राण इनकी अश्रद्धा को देख करके अभिमान से उर्धम उत्क्रमते वो ऊपर जाता जैसे जैसे ऊपर जाने के थोड़ा प्रयत्न किया ऊपर जाता है, निकल जाएगा और निकलने के लिए प्रयास करते ही तस्मिन उत्क्रामते सर्वे वो उत्क्रमते ही जब उत्कर्ण करने के लिए हुआ और सब उसके पीछे उत्कर्ण करने लगे और फिर जो स्थिर हो गया बैठ गया तस्मिन प्रतिष्ठा माने सर्वे वो स्थिर हो गया तो सब स्थिर होगी उस दृष्टान्त तद यथ था मधुकर राजा हम उत्क्रामंत सर्वा एवं उत्क्रामंत मधुमक्षिका है मधुकर राजा है उनके मुख्य वो जब वो चली जाएगा उसके पीछे सब चले जाएंगे सर्वा एवं उत्क्रामते वो जाकर जहाँ पड़ी जाएगा तस्मि प्रतिष्ठा माने सर्वा एवं प्रातिष्ठांति सब मधु मक्षिका सब बढ़ जाती स्थिर हो जाते हैं एवं वांग मन चक्षु स्रोत्र इसी प्रकार वांग मन चक्ष कह करके ज्ञान कर्मेंद्रिय मन सब प्राण जो निकलने लगा सब उसके पीछे निकलने लगे और जो स्थिर तो हो गया तो सब स्थिर हो गए पीड़िता प्राण स्तुबंती फिर वो प्रीत हो गए खुश हो गए समझेगी वस्तु तो ये प्राण ही श्रेष्ठ है फिर प्राण की स्तुति करते हैं सच भाष्य में सच प्राण तेम अश्रद्धा आलक्ष्य प्राण ने कहा धारण करता हूँ फिर उनकी अश्रद्धा असानता आलक्ष्य देखा कि श्रद्धा नहीं करते विश्वास नहीं करते तो देखा निकले का अभिमाना तो ऊपर उठ जाता जैसे इव उत्क्रांतवान इव उत्क्रांतवान जैसे जैसे निकला सारोसाथ निरपेक्ष रोष से क्रोध से निरपेक्ष किसी नहीं करे निकल के निकलने लगा तस्मिन् उत्क्रामति यद वृत्तम तिस्टान्त तो न प्रत्यक्षी करती जो वृत्तम जो हुआ उसको दृष्टान से प्रत्यक्ष इतरे सर्वे प्राणाचुरादे उत्क्राम तो उच्चक्रम तस् उत्क्रामती जब उत्क्रमण करने लगा अथवा अंतरम उसके बाद इतरे सर्वे प्राण तो यहाँ प्राण शब्द से चक्षरादि तो तो तो उत्... तो तो तो सब इंद्रिय उत्क्रमत उच्चक्रम उत्मत उत्क्रांतवान इवि अत्यंत उत्क्रांति अभा शब्द उत्क्रांत उत्क्रमण नहीं हुआ जैसे निकल गया इस प्रकार निरपेक्ष दिया है सर्वसाध निरपेक्ष निरपेक्ष तो स्वयम किसके के समय निकलेगा प्राण निकलते समय सब लगे प्राणे न निखिल तस् तिष्टान प्रत्यक्षी कौती टीका दृष्टि त्र यहाँ वक्ष तुम मक्षिका मधुकर राजनी इत दृष्टि तस्में से भाषा प्राण प्रतिष्ठ मानी जब प्राण स्थिर हो गया तूषणीम भवती तुश्नी मतलब व्यापार नहीं करके स्थिर हो गया सति जो उत्क्रामन नहीं किया कर सर्वे प्रतिष्ठा सभी व्यवस्थित स्थिर हो जाती तुष्णी व्यवस्थित अभवन हो गई त्र यथा लोकी तद यथा तदकार तथा लोक में दृष्टांति मक्षि का मधुकरा है मधु बनाने वाले राजानम मधुकर राजान प्रति सर्वाय सर्वाक्रामं अपना राजा श्रेष्ठ है।, है निकल जाते तो सब हैं तस्वीन से प्रतिष्ठा माने वो स्थिर हो जाने पर सर्वां प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित हो जाते हैं ये जैसे दृष्टान्त यथाएं दृष्टान्त एवं वाघ मनस्कु श्रोत्र इत्यादि ये सब वांग मन चकु श्रोत सब ज्ञान कर्मेंद्रंतगण सब प्राण निकलते सब निकलने लगे और जो स्थिर हो गया तो हो गई बैठ गएता थी उसको त्याग करके छोड़ करके बुद्धवा प्राण महात्म प्राण से महात्म बुद्धवा समझ करके समझ ली प्राण का महात्म प्रीता खुश हो गयी की ये प्राणी श्रेष्ठ है उनके प्रति खुश हो करके प्राणम प्राण स्तुवंती स्तुति करते हैं कैसे कथम ये स्व अग्निस्तप सूर्य ये सत्जन्यो भगवान ऐसा पृथ्वी भाई ये सब हो गए प्राणी की स्तुति करने यही अग्नि होकर पाता है ये सूर्य ऐसा परजन्य यही दृष्टि है भगवान इंद्र है ऐसा ये पृथ्वी है यही रही है ये देव सच असत सदत सद पृथ्वी वायु सब, सब प्राणी अमृतंच जसत्या अमृत तो अमृत सब कुछ यही है प्राणी ये सब सामने अग्निशन तपति ज्वलती यही प्राण ही मुख्य प्राण अग्नि करके तपति का ज्वलती अथ ये सूर्य सन प्रकाशते सूर्य होकर सूर्य होकर के प्रकाश करता है ठीक है मैं सूर्य सन तपति अनुसंग संतापति तथा सूर्य होकर तपति संतापे और प्रकाश भी करता है अथ ऐसा पर्जन्य सन वर्षती पर्जन्य होकर के वर्षा करता है किंचम भगवान और इंद्र है सन प्रजापालयति इंद्र होकर प्रजा पालन करता है सत्य असुर रक्षा असुरराक्ष को मानता है ऐसा आवह प्रभादी भेद ये वायु आवह प्रभादी भेद से स्थित है ठीक है आवह प्रभादी आवहादय आव आदि विवह परावह प्रवह विव परिवह ऐसे आवह द्वितीय प्रवह, तृतीय विवह चतुर्थ पराव पंचमें उद्वह, षष्ठे शंभ सप्तमें परिवह। आवह, प्रवह, विव परावह, उद्वह, शंभ परिवह सप्त सप्त सप्तवायुभेद गण ये वायु के गण नहीं, गुणा है। तथा भूत सन इस भेद होकर के ज्योतिष, मेधान ज्योतिश्चक्रादीति शेष मेघान मेघान मेघ को वान करते वायु ज्योतिष चक्र आदि ज्योतिष चक्र है ग्रह मंडल वायु ही उनको चलाता हैथ्वी हो करके सर्वस्व जगत धार हीता सबकाश्रय धारण करती प्राण धारण करता है वही रही है चंद्र सन सर्वम पोषण आदि करता है रसदान करके हास्य में किंच एस पृथ्वी रई पृथ्वी रई देव सर्वस्व जगत सन जगत का पालन करने वाला मूर्त असद अमृत सन मृतम सते मृत पृथ्वी जलते असते अमृतम जदा देवा देवता लोग अमृत सेवन बहुत करते देवता स्थिति कारण किम बहुना सब कुछ यही है अरा प्राणे रथनाभोंण प्रतिष्ठितं इस रथ के नाभि में अर प्रतिष्ठित है इस वह सब कुछ प्राणी में प्रतिष्ठित है रथ के नाभि में अरप्रोत है प्राणी में सुभाषित है सौन ऋच यजुंसिषाम यज्ञ क्षेत्र ब्रह्म ऋच है मंत्र है यजुषाम है ऋग यजुषा वेद का भी नाम है और मंत्र भी ऋच मंत्र है श्लोकात्मक नियत अक्षर पादान है यह जो एक अध्यात्मक अनियत अक्षर में पाद समाप्त होता है सामान्य एक गीत भी मंत्र ऋचा में आरूढ़ होकर गायन किया जाता है जितने तीन प्रकार मंत्र सब यही सब का है प्राण में यज्ञ सब कर्म भी उसमें आश्रित है क्षत्रम ब्रह्मच क्षत्र जाति ब्राह्मण सब कुछ उसमें आश्रित है प्राण सौ काशा रथनाभुभाष्य में श्रद्धा नामांतम सर्व स्थिति काले प्राणेव प्रतिष्ठित ये कहेंगे से लेकर के नाम तक सोलह सौ कलात्मक है षठ प्रश्नों में उत्तर देंगे आगे आएगा ये जितने सब है श्रद्धा से लेकर के प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है आकाश और वायु ज्योति इत्यादि करके श्रद्धा से लेकर के नाम तो सब कुछ स्थिति काल में प्राण में ही प्रतिष्ठित है प्राणीव प्रतिष्ठित सब प्राणे प्राणी सर्व प्रतिष्ठित थोड़ा नाम ले लिया सर्व घर सब प्रतिष्ठित है प्राणे से आकाश आकाशवायु आदि कह करके नाम तक तो सब प्रतिष्ठित है नामांत सर्व स्थिति काल प्राण प्रतिष्ठित तथा ऋच य इति त्रिविधा मंत्र तीन प्रकार हैजु साम जो मंत्र का नाम है तत्व तो मंत्र साध्य होता है यज्ञ यज्ञ करते समय यजु साम मंत्र यथा तो पाठ करके कर्म होता है मंत्र साध्य यज्ञ क्षत्रम च सर्वस्व पालयत्री अक्षत्रीय जाति सब का पालन करने वाला ब्रह्म च ब्रह्म का ब्राह्मण जाति यज्ञादि कर्म यज्ञाकर्तृत्व अकृत यज्ञ करी चे एक प्राणी सौकुची टीका श्रद्धा खुर्ज्योतिराप इदीना वक्ष्यम षोडसकलामकशकलामकसौकु प्राण ही ब्रह्म ब्राह्मण जातिरित शुद्धातमह चुब्दाथ के ब्रह्म यमकर्तृत्व अ अधिकृतम सर्वमेव सर्व को इसमें प्रतिष्ठित है <coughs> सब देवता प्राणी की करते हैं प्रजापति चरसी गर्भे त्वे प्रतिजायसे तुम ही प्रजापति हो गर्भे चरसी गर्भे में तुम ही रहते हो त्वे पर प्रतिजय तुम ही माता पिता के अनुभव पुत्र होकर जन्म होते हो गर्भे में रहो तो ही तुम ही जन्म होते हो तुभ्य प्राण प्रजा तुम्हारा बलि हर थी ये प्राण आपके लिए ये प्रजा है प्रजा इंद्रिय चक्रद्रिय बलि भेट चलाते विषय ग्रहण करके तुम्हारे लिए अर्पण करते ये भेट है यह प्राणी प्रतिष्ठ जो आप प्राण रूप से शरीर में प्रतिष्ठित हो भाष्य में यह प्रजापति अभी स ये प्रजापति तुम ही हो प्राण को कहते सबू गर्भे चरसी गर्भ में रहते पितुर मातुश्च प्रतिरूप गर्भे में रहते पितुर मातुश्च प्रतिरूप सन पिता माता के समान रूप होकर प्रति जाय से पुत्र उत्पन्न हो तो प्रजापति प्राग सिद्धम तब मातृ पितृत्व आप प्रजापति हो सबका जनक ही सबका जनक हो पहले से आप पितृत्व सिद्ध है जनक तो मातृपित्व सर्वदेह देही आकृति सर्व सर्वदेह देही के आकार के रूप से एक प्राण सर्वात्मा से आप एक ही प्राण हो सर्वात्मा अलग, अलग अलग देह दे आकृति से अलग अलग होकर हो के स्थित हो किंतु एक आप हो सर्वात्मा हो तुभ्यम प्राण प्रजापतिमा बलि तुम्हारे लिए बलि देते हैं तदर्थम तो या मनुष्यद्या प्रजा प्रजास्तु हे प्राण चक्षिरादि द्वारी बली मनुष्य मनुष्यदि प्रजा चक्षरादि इंद्र बली देते हैं द्वारा विषय ज्ञान देते हैं याणी चरसी प्राणी मत चक्रदि के साथ प्रतिष्ठसी स्थिर हो सर्वशु अतस्तुभ्यम बली हरंति इसे आपको बली भेट देते हैं भोक्ता ही यतस्तम आप भोक्ता हो तबे अन्य भोज्य सब कुछ आपके भोज्य भोज्य है आप भक्ता है ये भक्त कहा किंच देवाना से वर्णितम पितृण प्रथमा स्व था देवता में वर्णितमहे वर्णितमहे यहाँ तो अग्नि नहीं है वह का तो वहनाथ तो वन्यपण प्रापण करने वाला जो प्रापक है तो प्रापक तम सबसे अधिक प्राप्ण करने वाले अर्थात सब इंद्रियों को आप प्राप्त कराते हो सब हवि को प्राप्त कराने वाले बनने देवानाम अशी वन्यतम देवताओं को हवि प्रदान करते है तो आप प्राप्ण कराते हो प्राप ही त्रितम दिया पितृ प्रथमा स्वधा पितरों का स्वधा रूप से जब यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो, का करते तो पहले पितृ के लिए नांदी मुखर करना पड़ता है पित्रों को देते प्रथम तो इसलिए प्रथम श्रद्धा जो नांदी मुख्य में पितरों के लिए तुम ही हो ऋषि नाम चरितम सत्यम अथर्वा ऋषि चक्ष चक्ष इंद्रियों का और उनका चरितम चेष्टम सो कुछ ऋषिनाम चरितम सत्यम सत्य चेष्टा है इंद्रियों का अथर्वासी अथर्वादी जितने मंत्र प्राण है उनका भी तुम सब वास्तव रूप हो सबका उपकार तुम ही करते हो ऐसे करके प्राण की सर्वात्म स्तुति करते हैं ठीक टीका मैं यह प्रजापति विराट सो भी तमे वैत जो प्रजापति ऐसे ये सप्तम मंत्र का प्रजापति विराट है वह आप ही हो पितुर्गर्भ रेतरूपेण पिता के गर्भ में कैसे माता के गर्भ है ते तो पिता के गर्भ में रेतरूप से मातुर्भे पुत्र पश्चात तय प्रतिरूप सन सदृश सन यह प्रजायते प्रजाते सम एवं प्रजासे पहले पिता के शरीर में रेत रूप प्रजाय, से फिर माता के गर्भ में पुत्र रूप से जो रहता है फिर प्रतिरूप सदृश जन्म होता है पुत्र वही तुम्हें हो प्रजापति <coughs> प्रति प्रतिशब्दाथम उत्तर प्रतिपन वह तो प्रतिपरी के सामन शु करें न प्राणस पुत्रूप न तो, मात्र को तो पुत्र का, मात्र नहीं पितृमातृपुत्रक पितृमात्र कस्मा इसलिए कहते प्रजापति प्रजापति सबका का कौन से पहले पितृमात्र सर्वात्म वह सर्वात्मकोणी निष्कृषा सर्वर्वदेह सर्व देह देही आकृति सदम देह देही आकृति के रूप से प्राणी ही सर्वात्मा है अथरा निष्कृषार्थमता ही भुगतम अत तवे शब्द अध्यारण अत तवे अतः कह करे इसलिए सब सबका सब कुछ तुम्हारा पूज्य ही देवा नाम से वन्य तम देवास्यदिनाम से वन वीसी वन्नीतम तो वन्नीतम वन्नी कार्य हविश्याम प्राप ही प्रीतम हवि प्राप्त कराने वाले ठीक है वही शब्द वहनाद वर्ण रीति यौगिक वहन करने वाला प्राप्ण करने वाला अग्नि रशन देवता के हवि को प्राप्त कराने वाले हो पितृ नाम नानदी मुख्य श्राद्ध या पितृपय दिए थे श्रद्धा नानदीव का नाम श्राद्ध जिसमें पितरों को श्रद्धारूपण न देते हैं सा देव प्रदान अपेक्षा प्रथम देवताओं को देने के पहले नांदी मुख श्राद्ध पितृ को देना पड़ता है इसलिए प्रथम देव प्रथमं नांदी मुख श्राद्ध से अवश्य कर्तव्यवाद साज्ञादि कर्म करेंगे पहले नांदी मुख श्राद्ध करना पड़ता है अवश्य करना पड़ता है पितृ के उनको तृप्त करके पितृदेवताओं के लिए करना पड़ता है इसलिए प्रथम में तस्यापि तुभ्य प्रापयिता तमेव उसका भी प्रापक आप ही हो पितृदेवताओं के लिए सदा का किंज ऋषिना ऋषिनाम का चक्ष आदिना ऋषगतु धातु ऋषगत धातु से की से हो जाएगा ऋषि बन जाएगा की कि जितने ग्यर्थक है ज्ञानार्थ मन से ऋषि शब्द से ज्ञान जनक चक्षुरादि अर्थत्व ऐसे ऋषि का ज्ञान जनक चक्षुरादि अर्थ है इसे ऋषि नाम का चक्षुरादि नाम अर्थ है क्या चक्रादी प्राणा नाम वही प्राणी चक्रदी रूप से स्थित है प्राण अभाव अंगाना शोषदर्शनाथ प्राण नहीं रहेगा तो अंग सूख जाता है तमाम अंगिसम तम। इसलिए अंगों का रसन से अंगीरस का प्राण मुख्य प्राणस्य अथर्व श्रुत्या यद्यपि मुख्यप्राण को अथर्व शब्द अथर्वशबिखा अथर्व तथापि अथर्व श्रुत्या यद्य चकुरादीना तो तदन श चक्रद अथर्वशबदारम चक्रद अथर्वशबिखा अंगिशा न अथर्वण चक्षुरादी को भी अथर्वण शब्द सिखा प्राणी वाणी अथर्वा क्या ऋषि नाम चरित्र का तो उनका जो व्यापार है सत्यम का तो अभी तथम तो तो जो उनका व्यापार है वो भी तुम्हें हो उनका क्या चेष्टा है व्यापार है देह धारणादि दे उपकार लक्षण देह धारणादि दे उपकार लक्षण जो तमे बसी है ही करते हो इंद्र स्तम प्राण तेजसा रुद्रोशी परिरक्षिता हे प्राण तम इंद्र या इंद्र का तो परमेश्वर है तेजसा रुद्रो रुद्रोशी तेज तेजसे रुद्र रूप युक्त होकर के रुद्र हो परिरक्षिता रक्षा करने वाले हो तम अंतरिक्ष चरसी सूर्य आकाश में तुम चरित सूर्य तम ज्योतिषाम पति जोति ज्योतिमुखापति सूर्य तुम हे हो इंद्र परमेश्वर टीका यद्रश्दन परमेश्वर तम तो उच्य मगवन पहले आया था मगवान्तने तो इंद्र उत्तर वह तो इंद्र का मगवान् इंद्र परमात्मा इति भेदनाइ इंद्र परमेश्वर तो े प्राण प्राणसाण तेजस वीरेद्रोशी संहरन जगत तेजस रुद्रोशी तेजस काीसमर्थ्य सेद्रह संहारकर्तव्य परिरक्षिता रक्षिताल में रक्षिता पालन करने वालों तो जगत जगत का रक्षण करने वाला आपो सौम्यूपेण साम्य रूप से पालन करते हो इंद्र वीर सहार सामर्थ्य हाँ भाष्य मैं तेजसा वीरण रुद्रोशी वीर कहा संहार संहार करने के लिए सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य से युक्त आप रुद्र हो और स्थिति काल आप परीक्षित सौम्यन रूपेण सौम्य नष्णु आदिण विष्णु आदि से आप ही पालन करते हो प्राण को कहते हैं आप ही सर्वात्मक आप ही से जगत की रक्षा करने वाले पालन करने वाले अंतरिक्ष में आकाश में अजसम चलसी निरंतर चलते हो उदयास्तम उदय अस्त हो करके चलते हो सूर्य तम एवं तुम ही सूर्य सर्वेशा ज्योतिषाम पति सज्योतियों का ही पति ही श्रेष्ठ प्रकाश तुम ही हो यदा तुम अभिवर्षसी अथे महा प्राणते प्रजा जो तुम वृष्टि करते हो पर्जन्य होकर के तो प्रजा प्राणते प्रजा प्राण चेष्टा करते आनंद रूपा तिष्ट और आनंद होकर के रहते हैं। कामाय अन्न भविष्य थी यथेष्ट अन्न होगा ऐसा सोच कर खुश होते हैं यदा पर्जन्य होता अभिवर्षती तम अभिवर्षा करते हो पर्जन्य होकर मेघा होकर के अथ तो तथा अन्न प्राप्ति अन्न प्राप्त करके प्राण काते चेटा करते चेष्टी कर प्रजा प्राणते एक पद करके अर्थ क्या अथवा तो प्राण ते तब इमा प्रजा प्राण को संबोधन करके ते प्रजा तुम्हारी प्रजा ईसा व्यर्थ तो कर सकते अथवा प्राण पृथक तो कर दिया हे प्राण ते प्रजा ते तब इमा प्रजा जो प्रजा है आपके स्वरूप होता तो तबर्धिता आपके अन्न से वृद्धि को प्राप्त करते है सुखम प्राप्त खुश हो जाते है सुख को जैसे प्राप्त कर ली वर्षा होते ही बड़ा खुश है अब बहुत अन्न होगा सुखम प्राप्त सत्य सत्य प्रथम बहुत सती का प्राप्त स्व प्राण कामया अन्न भविष्य कामया कर इच्छा तो अन्न भविष्य पर्याप्त अन्न होगा ओ भद्रम करने भी